ऋग्वेदीय ऐतरे उपनिषद के द्वितीय अध्याय के सम्मन भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं सम्मन भाष्य में भगवान भाष्यकार एकात ब्रह्मात्म एकत्व में प्रथम अध्याय का तात्पर्य बता रहे हैं बाकी प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त जो अर्थ हैं वे सब ब्रह्मात्म एकत्व ज्ञान में उपयोगी साधन के रूप में कहे गए हैं इसे स्पष्ट करने के लिए ये कहा गया कि वस्तुतः आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण या अनुमान प्रमाण का विषय नहीं है न ना प्रत्यक्षेण नापी ना अनुमान ना ज्ञाते ये सिद्धांति का कथन है यदि तो पूर्व पक्षी ने शंका की थी आत्मा प्रत्यक्ष या अनुमान का विषय नहीं होगा तो श्रुति समम आत्मा इति विद्या इस वाक्य से आत्मा को विज्ञ कैसे बता रही है समत्व धर्म से जो भी विशिष्ट पदार्थ है वह उसमें बताए गए विशेषता से विशेषता को विषय विशे करने वाले ज्ञान का विषय ही बनता है तो समत्व समत्वरूप विशेषण आत्मा का सम आत्मा इति विद्यात इस श्रुति में दिया गया है और श्रोता मनता विज्ञाता ऐसा भी जानने के लिए कहा गया तो इस श्रुति ने श्रोतृत्वादि विशेषताएं बताई है तो इस प्रकार श्रोतृत्व प्रकारक ज्ञान का विषय मानना होगा और जो भी सब प्रकारक यानी सविकल्पक पदार्थ होगा यानी विशेषण युक्त पदार्थ होगा वह विशिष्ट पदार्थ प्रत्यक्ष या अनुमान का विषय बनता हुआ लोक में देखा गया है ऐसा पूर्व पक्षी का कथन है अतः आत्मा भी श्रोतृत्वादी धर्म से विशिष्ट होने के कारण प्रत्यक्षादि प्रमाण का ही विषय माना जाए और ये आपका कथन की ना ना न प्रत्यक्षेण नापी अनुमान न ज्ञायते ये आपका कथन हो जाएगा इन श्रुतियों से विरुद्ध नियम से विरुद्ध क्योंकि श्रुति श्रोतृत्वादि धर्म विशिष्ट विशिष्ट बता रही है और जो विशिष्ट पदार्थ होगा सविकल्पक पदार्थ होगा वो सविकल्पक ज्ञान का विषय बनता है ऐसा पूर्व पक्षी कथन था तो ननु इत्यादि भाष्य से भाष्य के दो प्रकार से व्याख्यान टीका में टीकाकार ने किए हैं पहले व्याख्यान के अनुसार तो ननु से सिद्धांत पक्ष प्रारंभ हो जाता है पूर्व पक्ष की आशंका का निराकरण करने वाला और दूसरे व्याख्यान के अनुसार ननु यह वाक्य है आपके पूर्व पक्ष के शंकांतरगति और किम अत्र विषमम पश्यसि यहां से सिद्धांत भाष्य प्रारंभ होता है द्वितीय व्याख्यान के अनुसार और ये ननु श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा अस्रोतृत्वादी सीतीय व्याख्यान के अनुसार भाष्य में आत्मन के जगह पाठ रहेगा अनात्मन यहां तक का ग्रंथ पूर्व में जो शंका बताई है उसी शंका के साथ होगा ये चर्चा टीका में हम लोग कर रहे थे तो टीका में टीकाकार ने जो द्वितीय पक्ष के विषय में कहा है उसे देखिए द्वितीय पक्ष थोड़ा एक दो वाक्य हम लोग पढ़े थे टीका में लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया था ना तो इसे शुरू से ही देखिए तो ये ऊपर जो टीका में है बीच वाले में कि यद्यपि इति यह प्रतीक इसके बाद में व्याख्यान शुरू हो रहा है द्वितीय तो श्रोत अश्रोतृत्वादी अनात्मनः इति पाठे ननु इति वाक्यम अपि शंकांतरगतम एवं पहले जब यहां पर आदि स आत्मना आत्मनायसा पाठ रहेगा तो ये तो रहेगा वाक्य ननु इत्यादि सिद्धांत भाष्य का ही यही से सिद्धांत शुरू होगा इसलिए इसका अवतरण लिखते समय ये कहा गया था कि श्रोतृत्वादि श्रुतौ परिहारम आह ननुति पहले व्याख्यान में सिद्धांती पूर्व पक्ष के शंका का परिहार कर रहे थे और पूर्व पक्ष की शंका थी कथम उच्यते सम विद्यात इति कथम वा व्रोता मन्ता इत्यादि ये शंका है इसी शंका के साथ द्वितीय व्याख्यान के अनुसार ननु श्रोतृत्वादी धर्मवान ये वाक्य भी जुड़ जाएगा और ये जो अश्रोतृत्वादी च प्रसिद्धम आत्मन पहले व्याख्यान के अनुसार दूसरे व्याख्यान के अनुसार अनात्मन ये अनात्मन के बाद में पूर्ण विराम होना चाहिए किम अत्र के पहले वहां तक शंका ग्रंथ है द्वितीय व्याख्यान के अनुसार तो ये अर्थ निकलेगा इस पक्ष में जब इसको शंका शंकांतर्गत ही मानेंगे तो अश्रोतृवादि प्रसिद्धम इति पाठे ननु इति वाक्यम अभी शंकांतर्गत तो ननु ये वाक्य भी शंका के पूर्व पक्ष का ही वाक्य हुआ शंकांतर्गत हुआ का मतलब तो श्रोता इत्यादि श्रुतिया श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा नु तत्क ऐसा अन्वय करना तो ये जो श्रोता मन्ता इत्यादि श्रुति के द्वारा आत्मा को श्रोत्रित्वादि धर्मवान बताया गया है श्रोता मनता विज्ञाता इत्यादि श्रुति ये बता रही है कि श्रोत्रित्वादि धर्म वाला आत्मा है नु तत्को तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि हमारी आशंका है कि तत्कथम ये कैसे संभव है श्रोतृत्वादि धर्म आत्मा के हैं ये इस प्रकार का अन्वय करना पूर्व वाक्य के साथ ही इस शंका वाक्य का टीका में आगे हैं कि नु न श्रोता इत्यादि श्रुते है अश्रोतृत्वादी इति आशंक्य लोके इति स एव अप्रसिद्धेरव इति तो ननु ये ने के प्रति सिद्धांति के शिष्य की आशंका मान लो पूर्व पक्षी ने क्या शंका की कि श्रोतृत्वादी धर्मवान आत्मा कैसे होगा यदि प्रत्यक्षादि प्रमाण का विषय नहीं मानोगे तो श्रोतृत्वादि धर्मवान कैसे होगा का मतलब सभी कल्पक आत्मा को कैसे माना जाएगा श्रोतृत्वादि आत्मा के धर्म कैसे मानोगे जो सभी कल्पक पदार्थ होता है सभी कल्पक सभी कल्पक का मतलब विशिष्ट पदार्थ वह तो प्रत्यक्ष और अनुमान का ही विषय बनता है तो यहां पर ये यह प्रत्यक्ष या अनुमान का विषय बनना चाहिए तो आत्मा में श्रोतृत्वादी धर्मवत्ता बताई हैं तो प्रत्यक्ष आदि का विषय मान लो और यदि प्रत्यक्ष आदि का विषय नहीं मान रहा है मानना है तो फिर आत्मा में श्रुति को श्रोतृत्वादी धर्मवान नहीं बताना चाहिए लेकिन बताया है ये पूर्व पक्षी का कथन है कि श्रोता इत्यादि श्रुतिया श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा ये जो बताया है वह अनुचित है न न श्रोता इत्यादि श्रुते श्रोते अश्रोतृत्वादी धर्मवत्व आत्मनः इति आशंक्य इधर तो श्रोतृत्वादी धर्मवान भी बता रही है श्रुति और अश्रोतृत्वादि वान भी बता रही है ये सिद्धांति के शिष्य की शंका होगी तो ये परस्पर दो विरोधी धर्म हो गए ना तो दो विरोधी धर्म एक आत्मवस्तु में कैसे रहेंगे श्रोतृत्व और अश्रोतृत्व इस प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी के प्रति सिद्धांति के शिष्य ने जब की तो पूर्व पक्षी सिद्धांति की आशंका का निराकरण कर रहे हैं किससे तो इस वाक्य में जो अस्त्रोतृत्वादी च प्रसिद्धम अनात्मन ऐसा पाठ रहेगा ना ये वाक्य सिद्धांति के शिष्य की आशंका का पूर्व के द्वारा किए गए समाधानात्मक है इसलिए लिखते हैं कि लोके लोके अप्रसिद्धेर ऐसा है? लोके अप्रसिद्धेर नी लोक में अश्रोतृत्वादि धर्म आत्मधर्मत्वेन रूपे प्रसिद्ध नहीं है अप्रसिद्ध है इसलिए न एवं न एवं का मतलब कोई विरोध नहीं है आत्मा तो पूर्व पक्षी के अनुसार श्रोतृत्वादी धर्मवान ही है श्रुति के द्वारा प्रतिपादित और अश्रोतृत्वादी धर्म लोक में अनात्मा के हैं न कि आत्मा के इसलिए लोक में अश्रोतृत्वादी धर्मों में आत्मधर्मत्व की अप्रसिद्धि होने से कोई विरोध नहीं है एवं न का अर्थ निकलेगा वैषम्यम न स एव आह सी पूर्वपक्षी एव आह पूर्वपक्षी ही सिद्धांति के शिष्य की आशंका का निराकरण कर रहे हैं अश्रोतृत्वादी च प्रसिद्धम अनात्मना ऐसा पढ़ना पड़ेगा इस द्वितीय व्याख्यान में जब पूर्व पक्षी का वाक्य माना जाएगा अब किम अत्र अत्रषम पश्यसि ये जो वाक्य हैं यहां से सिद्धांति का ग्रंथ शुरू हो जाता है सिद्धांति का वाक्य है अच्छा यानी वो पहले दो व्याख्यान ध्यान में रखने पड़ेंगे यहां पर पहले व्याख्यान के अनुसार तो फिर यहाँ सिद्धांत ही का वाक्य है और दूसरे व्याख्यान के अनुसार ये पूर्वपक्ष का है ऐसा हिंदी तो हमने देखा नहीं न देखते हैं ऐसा होगा तब तो ठीक है तो ये यदि शंका वाक्य समझ में आ गया यदि तो किम अत्र विषमं पश्यसि यहां से द्वितीय व्याख्यान के अनुसार सिद्धांत भाष्य प्रारंभ हो रहा इसका अवतरण लिखते हैं किम अत्र इत्यादि का टीकाकार कि उभयो उभर आत्मधर्म समाने सन्यतर आनात्म धर्मत्व इति इति तो ये कहते हैं कि उभयोरपि श्रवणे उभय शब्द से लेना सेना श्रोतृत्वाद्रोतृत्ति श्रोतृत्वादि कोटि और अश्रोतृत्वादी कोटि ये दो धर्म है ना, दो पक्ष है और दोनों को भी आत्मधर्मत्व रूपेन न श्रुति बता रही है इसलिए कहते हैं दोन, दोनों में आत्मधर्मत्व श्रुति के द्वारा प्रतिपादित होने पर श्रवणे समाने सति ये सति सप्तमी है जैसा श्रोता मनता यह श्रुति आत्मा को श्रोतृत्वादी धर्मवान बता रही है ऐसा न श्रोता न मनता यह श्रुति अश्रोतृत्वादी धर्मवान बता रही आत्मा को ही इस प्रकार दोनों में आत्मधर्मत्व श्रुति के द्वारा एक जैसा ही प्रतिपादित होने से होने पर क्या होगा कि अन्यतरस्य अनात्म धर्मत्व अभिधानम अयुक्तम तो इन दो में से दोनों श्रुति के द्वारा आत्मधर्म रूपे न प्रतिपादित है तो अन्यतर का अर्थ हुआ दोनों में से एक और वे पूर्व पक्षी किसको अनात्म धर्म मानना चाह रहे हैं अश्रोतृत्व आदि को तो अश्रोतृत्व आदि को अनात्मा का धर्म स्वीकार करना अयुक्त है गलत है इस प्रकार ये पूर्व की शंका हुई नहीं, ये सिद्धांती कहेंगे पूर्व को समाधान करते समय कि जब दोनों को भी श्रुति बता रही है आत्मधर्म के रूप में तो उनमें से एक को आत्मधर्म मानना आपके श्रोतृत्वादि को और अस्त्रोतृत्वादि को अनात्मा का धर्म मानना यह अनुचित है अयुक्त है इति सिद्धांती दूस इस प्रकार इसे ध्यान में रख करके सिद्धांती पूर्व के मत में दोष बता रहे द्वितीय व्याख्यान में कि अत्र विषम पश्यसि का कर्ता होगा तौम। तो तौम अत्र पश्यसि ऐसा अनुभव करिए कि अत्र का अर्थ है्रोतृत्वादी अश्रोतृत्वादी उभय में आत्मधर्मत्व श्रवण समान होने पर ये अत्र शब्द का ही भाष्यस्थ टीका में अस्त्रोत क्या नाम उभयोरपि आत्मधर्मत्व श्रवणे तो समाने इतना अर्थ किया था टीकाकार ने भाष्यस्थ अत्र शब्द का इसलिए वही अर्थ लेना यहाँ पर अत्र शब्द का तो दोनों को आत्मधर्मत्व रूपे श्रुति समान रूप से बता रही है तो विषमम किम पश्यसी तो एक को आत्मधर्म और दूसरे को अनात्म धर्म क्यों मान रहे हो जब श्रुति बता रही है दोनों भी आत्मधर्म है तो, तो ये श्रुति विरुद्ध निर्णय करना हुआ ना देखना हुआ ना तो श्रुति विरुद्ध दर्शन क्यों कर रहे हो तुम का मतलब श्रुति विरोध उपस्थित होगा पूर्व पक्ष के मत में ये यहाँ पर बताया गया अब भाष्य में जो यद्यपि इत्यादि दूसरा वाक्य है इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार द्वितीय व्याख्यान के अनुसार एक बार तो पहले यद्यपि आया था वही वही सब चल रहा है द्वितीय पैरे से यद्यपि एक पहले बार जहां आया ना बीच में वहां तक प्रथम व्याख्यान था और उस यद्यपि के बाद वाले टीका में वो द्वितीय व्याख्यान है भाष्य का उसी के अनुसार ये वही वही प्रतीक दो बार दिख रहे टीका में तो अब यद्यपि का अवतरण देखिए ननु लोक प्रसिद्धि बलात् अनात्म धर्मत्व निश्चयात न वैषम्यम इति आशंक्य निराकरोति यद्यपि यद्यपीति तो ननु यानी आशंका है ये पूर्व पक्षी के द्वारा आशंका का अनुवाद करके निराकरण सिद्धांति करेंगे पूर्व पक्ष की शंका का अनुवाद है कि लोक प्रसिद्धि बलात् अनात्म धर्मत्व निश्चयात न वैषम्यम ये कौन कहेंगे पूर्व कहेंगे न वैषम्यम इति आशंक्य इतना तो पूर्व पक्षी के आशंका का अनुवाद है सिद्धांति के द्वारा किया गया और निराकरोती सिद्धांति ही निराकरण कर रहा है, निराकरोति का कर्ता भी होगा सिद्धांति तो सिद्धांति निराकरोति पूर्व पक्षी की इस आशंका का सिद्धांति निराकरण करते हैं पूर्व पक्षी की शंका क्या होगी कि लोक प्रसिद्धि बलात् लोक प्रसिद्धि के सामर्थ्य से अश्रोतृत्वादि को अनात्म धर्म के रूप में निश्चित किया हमने लौकिक प्रमाण बता रहा है कि अश्रोतृत्वादी अनात्मा घटादि के धर्म है इसे इस लौकिक प्रमाण के आधार पर हम अश्रोतृत्वादी अनात्म धर्म है इस निश्चय पर पहुंचे हैं इसलिए क्या होगा कि यदि कोई भी प्रमाण न होता अनात्म धर्म अश्रोतृत्व आदि को बताने वाला यदि कोई भी आधार न होता तब तो आत्मधर्म ही मानना होता और आत्मधर्म होता हुआ भी केवल हम श्रोता ही आत्मा को मानते आत्मा में श्रोतृत्व आदि स्वीकार करते अश्रोतृत्व आदि स्वीकार न करते तो विषमता आ जाती लेकिन ऐसा नहीं है हमारे कथन में आधार है वो आधार है लोक प्रसिद्धि ये पूर्व पक्षी ने बताया कि लोक प्रसिद्धि बलात् अनात्म धर्मत्व निश्चयात्नी अश्रोतृत्वादि में अनात्म धर्मत्व का निश्चय हुआ लोक प्रसिद्धि से इसलिए न वैषम्यम इसलिए हमारे मत में वैषम्य नामक दोष नहीं आएगा विरोध नामक दोष नहीं आएगा इति आशंक इस प्रकार की आशंका यदि पूर्व पक्षी करते हैं तो सिद्धांति उसका निराकरण करते हैं निराकरोती अने सिद्धांति निराकरोती ऐसा लगाना तो भाष्य में है यद्यपि तव न विषमम तथापि ममतु तू प्रतिभाति प्रतिभाती नहीं सिद्धांति कह रहा है ये सिद्धांति कहेंगे हा तो ये तो शंका थी ना यहां तक इस शंका का उत्तर है निराकरण तो लोक प्रसिद्धि बलात अनात्म धर्मत्व तो निश्चयात न वैषम्यम न वैषम्यम ये कौन कहेंगे पूर्व सिद्धांती सिद्धांति ने वैषम्य नामक दोष पूर्व के मत में दिया है ना तो जिसके मत में वैषम्य दिखाया गया वो कहेगा कि मेरे मत में वैषम्य नहीं है तो सिद्धांती ने पूर्व पक्षी के मत में वैषम्य बताया है कि मात्र विषम पश्यसी इस वाक्य से ये सिद्धांती का वाक्य है ना तो पूर्व पक्षी कहेंगे कि हमारे मत में वैषम्य नहीं है और ये जो पूर्व पक्षी का कथन रहेगा कि मेरे मत में वैषम्य नहीं है इस कथन का निराकरण कौन करेगा? करेगा वो स्वयं पूर्व पक्षी नहीं करेगा सिद्धांति करेंगे इसलिए निराकरोति का कर्तव्य सिद्धांति रहेंगे तो यद्यपि इत्यादि से पूर्व पक्ष की आशंका का अनुवाद करके वैश्य नहीं है ये जो पूर्व पक्षी कह रहे हैं इसका अनुवाद करके निराकरण कर रहे हैं सिद्धांति कि यद्यपि तव न विषमम इतना पूर्व पक्ष का अनुवाद है सिद्धांति के द्वारा किया गया पूर्व पक्ष के मत का अनुवाद है कि सिद्धांति कह रहे हैं कि यद्यपि तुम्हारे मत में तो तव मते ऊपर से करना मते इस सप्तम पद का कि तुम्हारे मत में कहा गया न विषमम वैषम्य नामक दोष नहीं है तुम्हारी अपनी दृष्टि से लोक प्रसिद्धि को लेकर के लेकिन मैं जब अपनी दृष्टि से देखता हूं सिद्धांती कह रहे हैं कि मम तू यानी मम दृष्टिया तू विषम प्रतिभाति तो सिद्धांति की दृष्टि है परमा शास्त्र दृष्टि पूर्व पक्ष की दृष्टि है लौकिक दृष्टि लौकिक दृष्टि को आधार बना करके शास्त्र विरोध का परिहार कर रहे हैं ना शास्त्र में वैषम्य का परिहार कर रहे हैं पूर्व पक्षी और सिद्धांत कहते हैं शास्त्र दृष्टि से देखा जाए तो आत्म धर्म को बताने वाले श्रोता मनता यह श्रुति वचन और अनात्म धर्म को आत्मा में क्या श्रोतृत्व आदि को आत्मधर्मत्व रूपेण बताने वाले न श्रोता न मन्ता इत्यादि वाक्य ये दोनों भी श्रुति वाक्य होने से दोनों में सम प्रामाण्य है और दोनों में सम प्रामाण्य होने से दोनों को मानना पड़ेगा श्रोता श्रोतृत्व भी आत्मा में है और अश्रोतृत्व भी है ये दोनों मानना होगा ये सिद्धांती कह रहे हैं तो सिद्धांती को दोनों भी दिख रहे हैं इसलिए सिद्धांती कहते हैं और दोनों भी रहेंगे यदि तो वही में होगा और ये कब दिख रहे हैं जब ये श्रुति बता रही है इसलिए दोनों दिख रहे हैं तो मम तू विषम प्रतिभाति यह मम शब्द सिद्धांति ने अपने लिए तो मम दृष्टया तू विषमं प्रतिभाति क्या विषम प्रतिभाति कि दोनों श्रुति आत्मधर्म बता रही हैं और उनमें से एक को ही आत्मधर्म स्वीकार करना एक को अनात्मधर्म स्वीकार करना यह विषम दिखना है में दोष है पूर्व पक्ष कह रहे हैं कि श्रोतृत्वादी मात्र आत्मधर्म है और अश्रोतृत्वादि अनात्म धर्म है ये जो पूर्व पक्षी का कथन है ये वैषम्य दोष से युक्त है ऐसा हमें दिख रहा है तथापि ममतु तू प्रतिभाति इतने का ये अर्थ निकलेगा कि दोनों श्रुति के द्वारा प्रतिपादित है तो दोनों को भी आत्मधर्म मान लो इन दो में से एक को आत्मधर्म स्वीकार करो और एक को अनात्म धर्म स्वीकार कर लो ये, ये स्वीकार करना विषम है श्रुति विरुद्ध है ये सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी से कहा अब कथम ये सिद्धांति के प्रति पूर्वपक्षी प्रश्न रहेगा कथम ये पूर्वपक्ष का भाष्य है इसका अवतरण लिखते हैं कि अश्रोतृवादे आत्मधर्मी प्रसिद्धे अविशेषात श्रुतिधे न अपि आत्मधर्मत्व प्रश्न पूर्वकम आह कथम तो ये कहते हैं कि अश्रोतृत्वादे आत्मधर्मी प्रसिद्ध है आत्म तो अश्रोतृत्वादी में आत्मधर्मत्व की भी प्रसिद्धि होने से जैसे श्रोतृत्वादी आत्मधर्मत्व रूपेण प्रसिद्ध है ऐसे अश्रोतृत्वादि भी आत्मधर्मत्वेन रूपेण प्रसिद्ध होने से इनकी भी प्रसिद्धि है आत्मधर्मत्वेन रूपे प्रसिद्धे अविशेषात तो श्रुति अनुरोधे तो श्रुति के अनुरोध से उभयो अपि आत्मधर्मत्व तो उभयोरपी यानी श्रोतृत्वादि अश्रोतृत्वादि इन दोनों में भी आत्मधर्मत्व दोनों में आत्मधर्मत्व है इस बात को प्रश्न प्रश्न पूर्वकम आह आह का कर्ता सिद्धांति है और केवल कथम ये प्रश्न रहेगा पूर्व पक्ष का इसलिए कहते हैं प्रश्न पूर्वकम आह तो यद्यपि इत्यादि वाक्य से सिद्धांति ने ये कहा सिद्धांती ने ये कहने का प्रयास किया कि श्रोतृत्वादी के तरह अश्रोतृत्वादी भी आत्मधर्म है और पूर्व ने पूछा कि अश्रोतृत्वादी में आत्मधर्मत्व तो कैसे है ये कथम इससे प्रश्न हुआ सिद्धांती इसको समझा रहे हैं पूर्व को कि अश्रोतृत्वादी भी आत्मधर्म कैसे हैं तो कथम इसके बाद में जो यदा असो श्रोता इत्यादि जो वाक्य है इसका अर्थ प्रथम व्याख्यान और द्वितीय व्याख्यान दोनों में एक जैसा ही होगा ये टीकाकार लिखते हैं कथम के बाद में कि इतरत सर्वम समान इतरत कौन हुआ ये यदा असो श्रोता इत्यादि वाक्य सबका सब का सब प्रथम व्याख्यान और द्वितीय व्याख्यान में एक जैसा ही है यानी एक ही अर्थ निकलेगा इतने का खाली पूर्व पक्ष का वाक्य है कि सिद्धांत का वाक्य है इस विषय में चर्चा हुई ये दो पंक्ति के विषय में अब यदा असो इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है इसे देखिए कदा ज्ञानी न नित्यम कदाचिक निवृतवादी अंगी क्रीय तदयुक्त सिद्धांति पूर्वपक्षी से ये कह रहे हैं असो इत्यादि वाक्य से सिद्धांती जो कह रहे हैं उसे अवतरण टीका में टीकाकार ने कहा कि पूर्व पक्षी सिद्धांति से ये कहें सिद्धांती ने, ने पुरोपक्षी के लिए त्वया शब्द का प्रयोग किया कि त्वया पूर्व ना ये सिद्धांती कह रहे हैं कि आप हमारे जो वादी हो उन वादी आप वादियों के द्वारा आत्मा को श्रोतृत्वादि धर्म वाला कहा जा रहा है नित्यम एवं श्रोतृत्वादिकम अवया नित्यम एवं नित्यम एव के पहले आत्मन का अन्वय करिएयर करके कि आत्मन नित्यम एवं द्वारा आत्मा में नित्य श्रोतृत्वादि को स्वीकार किया जा रहा है और किस ज्ञान को लेकर के नित्य ज्ञान को लेकर के नहीं अपितु कादाचित क ज्ञान न कादाचित ज्ञान आपके मत में है कादाचित ज्ञान कादाचित्त ज्ञान का मतलब कभी होता है कभी नहीं होता है अनित्य ज्ञान कादाचित्त का शब्द का अर्थ होता अनित्य वो वृत्त्यात्मक ज्ञान हो जाएगा जो प्रमाण जन्य ज्ञान है ना वो वृत्त्यात्मक ज्ञान है और एक स्वरूपभूत ज्ञान है साक्षी का वो नित्य ज्ञान है उस नित्य ज्ञान को लेकर के आत्मा को श्रोतृत्वादि धर्म वाला नहीं बताया जा रहा है अभी तो नित्य स्रोतृत्वादि धर्म वाला नहीं बता रहे हो अभी तो अनित्य जो ज्ञान है शब्द प्रमाण के शब्द प्रमाण से श्रोत इंद्रिय के माध्यम से हुआ जो ज्ञान श्रावण प्रत्यक्ष जिसको कहा जाएगा उस श्रावण प्रत्यक्ष जिसको हो रहा है वो श्रोता वो तो शब्द और श्रवण इंद्रिय दोनों के संबंध से होने वाला ज्ञान हुआ ना तो जन्य ज्ञान हुआ का ज्ञान हुआ तो कादाचित्त का ज्ञान न यानी जन्य ज्ञान नित्यम एवं श्रोतृत्वादीकया अंगी क्रिय आत्मा में नित्य श्रोतृत्वादि आप स्वीकार कर रहे हो जो तद अयुक्तम यानी को नित्य स्वीकार करना अनुचित है युक्ति विरुद्ध है तदयुक्तम तदयुक्तम का मतलब श्रोतृत्वादि में नित्य आत्मधर्मत्व अंगीकार करना अनुचित है युक्ति विरुद्ध है इस अभिप्राय से ये वाक्य है भाष्य में कि यदा असो श्रोता तदा न मंता तदा न मंता इसके बाद में थोड़ा टीकाकार शेष करने के लिए कहते हैं तदान मंता यदा असो श्रोता तदा न मनता तो मनता और यदा दोनों के बीच में यदा के और ममता के बीच में इतना जोड़ना है टीका में लिखा कि न मनता इति अनंतरम न तु नित्यम एवं श्रोता वा इति शेष तो यदा असो मनता यदा असो श्रोता तदा न मंता न तू नित्यम एवं श्रोता मनता ऐसा अनुवाद करिए तो क्या अर्थ निकलेगा कि जब श्रावण श्रवण इंद्रिय से शब्द का ग्रहण करेगा तो श्रोता माना जाएगा तो यदा और उसे श्रावण प्रत्यक्ष होगा शब्द का ज्ञान होगा न श्रवण इंद्रिय से तो श्रोता कहा जाएगा तो जब ये श्रोता रहेगा यानी श्रोतृत्व धर्म से युक्त रहेगा अनित्य ज्ञान को लेकर के अनित्य श्रवण इंद्रिय से हुए शब्द विषयक ज्ञान को लेकर के श्रोता होगा उस समय वह मनता नहीं है यानी मानस प्रत्यक्ष नहीं होगा उस समय मनन का करता नहीं रहेगा क्योंकि युगपत मन में एक ही वृत्ति होती है जब श्रवण इंद्रिय से स्रोत्र श्रवण जन्य ज्ञान रहेगा तो उस समय फिर मनन रूप ज्ञान नहीं रहेगा ये पहले कहा गया था ज्ञान मन में एक समय एक ही ज्ञान रहेगा सूक्ष्म काल का व्यवधान रहेगा श्रवण और मनन में ऐसा पहले आया था उसी को लेकर के कहते हैं कि यदा असो श्रोता तो जिस क्षणाव छेदे है उसी क्षणा वह मनता नहीं बनेगा यानी मानस प्रत्यक्षात्मक वृत्ति उसकी नहीं होगी मनन नहीं होगा और मनन शब्द का अर्थ पहले किया था अनुमिति तो जब प्रत्यक्ष ज्ञान होगा तो अनुमिति ज्ञान नहीं होगा इति अनंतरम इसके फिर तो न तो नित्यम एवं श्रोता और यह भी नहीं कि फिर एक बार प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ तो प्रत्यक्ष ज्ञान श्रावण प्रत्यक्ष हमेशा के लिए रहेगा वो जन्य है तो जात से ही ध्रुव मृत्यु के अनुसार नष्ट भी होगा तो जब नष्ट होगा तो श्रोतृत्व नहीं रहेगा वृत्ति अपने आप में क्षणिक है उत्पन्न होती है एक क्षण रहती है दूसरे फिर तीसरे क्षण नष्ट होती है उत्पत्ति के बाद एक क्षण रहती है दूसरे क्षण में नष्ट हो जाती है तो न तू नित्यम एवं श्रोता मन्तावा, तो नित्य श्रोतृत्व मंत्रित्व भी नहीं है ऐसे आगे हैं कि यदा स मनता तदा न श्रोता न श्रोता के बाद में भी लगाना नित्यम मन्ता तो जिस समय मन्ता है का मतलब मन, मनोजन्य वृत्ति का विषय है मनोजन्य वृत्ति का आश्रय है विषय शब्द आश्रय अर्थ में भी आता है तो उस समय वह श्रोता शुर, नहीं है अश्रोतृत्व है उस समय आत्मा में और मंत, मंत्रित्व भी नित्य नहीं है अनित्य मंत्रित्व भी है क्योंकि जन्य ज्ञान है मनन, मननात्मक जन्य ज्ञान वाला होने से तत्र एवं सती पक्षे श्रोता मन्ता पक्षे न श्रोता नापि मन्ता। तो तत्र एवं सती यानी इस प्रकार का निश्चय हो जाने पर यह निश्चित होगा कि आत्मा में पक्षे ये शब्द दैशिक पक्ष को लेकर के नहीं का, कालिक पक, पक्ष को लेकर के है अनेक काल कादाचित क्रोतृत्व का तो मंत्रित्व तो रहेगा और कादाचित क्रोतृत्व का तो अमंत्रित्व तो भी रहेगा कभी श्रोता मंता भी होगा तो कभी अश्रोता अमंता भी रहेगा आत्मा ही क्योंकि जब श्रोता है तो उस समय कहा कि मन्ता नहीं है का मतलब अमंत्रित्व है उसमें और श्रोतृत्व भी नित्य नहीं है और ऐसे जब मन्ता होगा तो अनित्य ही मन्ता होगा तो उस समय उसमें मंत्रित्व है तो श्रोतृत्व नहीं है इस प्रकार ये कादाचित क्रोतृत्व मंत्रित्व और कादाचित अश्रोतृत्व अमंत्रित्व धर्म आत्मा में लेने होंगे अनित्य ज्ञान को लेकर के जन्य ज्ञान को लेकर के आत्मा के ही धर्म है और वो कादाचित का है ऐसा श्रुति बता रही है ऐसा मानना पड़ेगा और योग पद्य ये दोनों परस्पर विरोधी धर्म रह सकते हैं एकत्र लेकिन युगपद नहीं रह सकते जैसे अंधकार और प्रकाश एक साथ नहीं रह सकता एक स्थान पर एक काला वो छे देना लेकिन रात्रि में अंधकार दिन में प्रकाश ये एक स्थान में रह सकता है ना काल भेद से रह सकता है जैसे अभी रात रात में जो अंधेरा था यहां वो इस समय अंधेरा नहीं है प्रकाश है दिन में प्रकाश रात में अंधेरा एक ही स्थान में रह सकता है कि नहीं रह सकता तो अंधेरा और प्रकाश ये दोनों विरोधी होने पर भी एक स्थान में रह रहे हैं काल भेद से ऐसे एक ही आत्मा में कालभेद से श्रोतृत्व मंत्रित्व आदि भी रहेगा और अश्रोतृत्व अमंत्रित्वादि धर्म भी रहेगा ये यह यहां पर बताया गया कि तत्र एवं सती पक्षे श्रोता मन्ता पक्षे न ना श्रोता नापी मन्ता। तो जो श्रुति बता रही है श्रोता मन्ता और न श्रोता न मन्ता इन दोनों श्रुतियों की उपपत्ति होगी तथा तथा अन्य इसके विषय में टीकाकार लिखते हैं अन्यत्र शब्द से लेना है दृष्टित्व विज्ञातृत्व को जैसे यहाँ श्रोतृत्व मंत्रित्व को लिया गया ना ऐसे तथा का मतलब यथा श्रोतृत्व मंत्रित्व पक्ष में हुआ कि कादाचित क्रोतृत्व मंत्रित्व है कादाचित कश्रोतृत्व अमंत्रित्व है जैसे तथा का अर्थ है वैसे ही आत्मा में अन्यत्र का मतलब दृष्टित्व भी रहेगा कादाचित क भी रहेगा जिस समय और ये दृष्टित्व विज्ञात रहेगा उस समय विज्ञात नित्य विज्ञात या नित्य दृष्टित्व नहीं रहेगा और अभिज्ञात रहेगा आत्मा में तो इस प्रकार ये दृष्टित्व श्रोतृत्व भी रहेगा अदृष्टित्व अभिज्ञातृत्व भी रहेगा ये तथा अन्यत्रापीछ इससे बताया गया कह कर, करके यहाँ तक वो वैषम्य नामक जो दोष पूर्व पक्ष के मत में सिद्धांति ने बताया था वह सिद्धांति के पक्ष में वैसा ही रहा अब पूर्व पक्षी यदा एवं इत्यादि से आगे सन, वो तो सन से इत्यादि से वो शंका करेंगे उससे पहले देखिए कि यदा एवं इत्यादि जो भाष्य हैं इसकी अवतरण टीका को देखिए श्रोतृत्वादे पाक्षिक दृष्टानते यदा स्पष्टीकर तो इसका अवतरण है इस वाक्य का कोई अवतरण नहीं है यदा एवं इत्यादि का सीधा ही भाष्य देखिए कि यदा एवं तदा श्रोतृत्वादि धर्मवान आत्मा अश्रोतृत्वादि धर्मवान वा इति संशय स्थाने कथम तव न वैशम्यम ये सिद्धांति का ही वाक्य है कि यदा एवं एवं यानी उक्त प्रकार से जब ये निश्चित हुआ कि श्रोतृत्वादी धर्मवान आत्मा है अश्रोतृत्वादी धर्मवान भी है यानी दोनों धर्म हैं तो ये संशय हो जाएगा ना कि आत्मा में श्रोतृत्वादी ही है या अश्रोतृत्वादी है इस प्रकार संशय स्थान यानि संशय का विषय वो कौन है आत्मा संशय स्थाने शब्द से आत्मा को लीजिए संशय स्थाने आत्मनी सती स्थान शब्द का अर्थ है विषय तो संध्यास्पद आत्मा हो गया क्या आत्मा को श्रोतृत्वादी धर्मवान मान लिया जाए या अश्रोतृत्वादी धर्मवान मान लिया जाए जैसे स्थानु मैं पुरुषत्व मान लिया जाए या स्थानुत्व मान लिया जाए ये संशय होता है न ना स्थानुविषेक ऐसे आत्मविषेक यह संशय रहेगा कि आत्मा श्रोतृत्वादी धर्म वाला है या अश्रोतृत्वादी धर्म वाला है इस प्रकार आत्मा का आत्मविषेक संशय होने पर तो क्या होगा कि दो में से एक कोटि को लेना पड़ेगा या तो श्रोतृत्वादी धर्मवान आत्मा को दिखाना पड़ेगा या तो अस्त्रोतृत्वादी धर्मवान दोनों विरुद्ध होने के कारण स्वीकार नहीं की जा सकती दोनों कोटियां इसलिए कहते हैं संशय स्थाने कथम तव न वैषम्यम यानी क्यों विरोध नहीं होगा जब दोनों को भी स्वीकार करना पड़ रहा है श्रोतृत्वादी धर्म को भी अश्रोतृत्वादी धर्म को भी पूर्व पक्ष के अनुसार स्वीकार करना पड़ रहा है पूर्व पक्ष को क्योंकि दोनों को श्रुतियां बता रही है तो वैषम्यम यानी विरोध कैसे नहीं होगा ये सिद्धांती पूर्व पक्षी से कह रहे हैं और कथम शब्दाक्षेप अर्थ में होने से अर्थ निकलेगा अवश्य वैषम्य प्राप्त होगा तुम्हारे मत में वैषम्य नामक दोष जरूर प्राप्त है क्योंकि एक ही आत्मा में श्रोतृत्ववादी धर्मवत्ता तथा अस्त्रोतृत्वादी धर्मवत्ता को स्वीकार करना पड़ रहा है इसलिए ओ कादाचित का ज्ञान को लेकर के अब यदा देवदत्तो गि इत्यादि का अवतरण है टीका में यदा देवदत्तो गति से लेकर के जहाँ प्यारा समाप्त हो रहा है तदवत यहाँ तक ये वाक्य हैं इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल